के पंख की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है शैलजा दुबे की लघु कथा प्रतिबिंब वो एक बार फिर निराश, हताश सोफे पर धम्म से बैठ गया उसकी फाइल, फाइल हाथ से छूट गई डिग्रियां, सर्टिफिकेट पंखे की हवा, हवा में यहाँ वहाने लगी। वह स्तब्ध, शांत, भाव, भाव शून्य, अपनी, अपनी आशाओं आकांक्षाओं को हवा, हवा में, में उड़ते देख रहा था वह एक, एक शिक्षित संस्कारी सभ्य नौजवान था किंतु फिर भी बेरोजगार था उसके परिवार में माता पिता और चार बहनें थी पिता सेवानिवृत्त हो चुके थे माँ दूसरों के कपड़े सिलकर चार पैसे कमाने की कोशिश करती थी पर अब उसकी भी आंखें कमजोर हो गई थी बहनें पढ़ी लिखी थी नौकरी करना चाहती थी लेकिन पिता के आदर्शों और, और मूल्यों के आगे, आगे बेबस थी। पिता नहीं चाहते थे कि लोग कहें लोग कि बेटियों की कमाई खा रहे हो लेकिन लोगों, लोगों का क्या? क्या उनका तो काम, काम ही है कहना कैसी भी परिस्थिति हो उन्हें तो कहना ही है जैसे उन्हें इस काम के पैसे मिलते हो उस नौजवान से परिवार, परिवार के सदस्यों को बहुत उम्मीदें थीं। या यूं कि उसके कंधों पर ही परिवार का दारो था सोफे पर बैठा वह अचानक उठकर बैठ गया तेज रोशनी से उसकी आखे चौधियाने लगी उसके सामने एक आकृति थी उसने घबरा कर पूछा कौन हो, हो कौन हो, हो, हो, तो, हो तो तुम तो, तुम तो मेरी, मेरी तरह ही दिख रहे हो, हो। उस, उस आकृति ने, ने कहा हाँ, हाँ, हाँ, हाँ मैं, मैं तुम्हारा ही प्रतिबिंब हूँ मैं तब आता हूँ जब इंसान गहरे अंधकार पीड़ा और अवसाद की गहराइयों में डूबने लगता है और उसे एक क्षण भी नहीं लगता अपना जीवन समाप्त करने में वह ये विस्मृत कर देता है कि जीवन अमूल्य है वरदान है और इस जीवन का अंत करके होगा क्या क्या तुम उन लोगों को जो तुमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें परेशानी और अकेलापन नहीं दे जाओगे यह सब सुनकर उस नौजवान का चेहरा धीरे धीरे सामान्य और स्थिर हो रहा था उसकी प्रतिबिंब ने कहा यदि तुम्हें ईश्वर ने इस संसार में भेजा है तो तुम्हारे लिए रास्ते भी अवश्य बनाए होंगे आवश्यकता इस बात की है कि तुम उन राहों को खोजो और एक बात हमेशा याद रखना कि जो वस्तु सरलता से प्राप्त हो जाती है उसका आनंद अधिक समय तक नहीं रहता लेकिन जो वस्तु थोड़े परिश्रम संघर्ष कठिनाई से प्राप्त होती है उसका आनंद अनंत समय तक रहता है उठो उठो और एक नए सिरे से, फिर से प्रयास करो क्योंकि ईश्वर की लीला को कोई नहीं समझ सकता वह जो करता है अच्छे के लिए ही करता है इतना कहकर वो प्रतिबिंब वहाँ से अदृश्य हो गया अब, अब उस नौजवान में एक नई आशा विश्वास उत्साह का संचार हो रहा था उसने अपनी बिखरी हुई डिग्रियां, सर्टिफिकेट समेटे और उन्हें करीने से फाइल में जमा कर चल दिया उस ओर जहां से रोशनी आ रही थी अभी, अभी आप सुन रहे, सुन रहे थे, थे। शैलजा दुबे, दुबे की लघु कथा प्रतिबिंब वाचक स्व भारती परिमल, परिमल।